चूड़ाणि कृतविधुरी बल भवतु भव्याय लीला पंडवपंडिता नूतन जलधरुचूटे दुकुचौराय तस्म कृष्णा नमः संसार बीजा शकर शंकर्यं केशव वातरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मी मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणाए शांति शांति शांति बहु में शक्ति है कैसे सिद्ध कर रहा है क्या तर्क दे रहा है पहले शक्ति कैसे सिद्ध कराए तो शक्ति होने पर द्रव्य गुणा करना है अंतर्भाव नहीं होगा वो अलग बात है शक्ति पहले कैसे सिद्ध कर रहा है हाँ अगर शक्ति नहीं होगा तो गा नहीं होना चाहिए तो शक्ति क्यों मानेंगे बंदी स्वरूप से दावा हो जाएगा हाँ अर्थात कहेंगे की बन्हीं स्वरूपों से गहन हो जाएगा तो जब हम मानी रख देंगे बंदी स्वरूप विद्यमान है नहीं है तो फिर गा होना चाहिए तो बंदी स्वरूपों को छोड़ करके अन्य कोई पदार्थ होना चाहिए जो कि दाह कारण बन रहा है तो ठीक है इसलिए सत्य एक अन्य पदार्थ मानना पड़ेगा अभी ये सत्य क्यों अंतर्भाव नहीं होगा द्रव्यो गुणों में गुणोगतवार और आगे सामान्य आदमी क्यों नहीं जाएगा उत्पत्ति तो गुनावार ठीक है आगे कहते हैं आ, अच्छा। है। वो तो कहा कि जो चंतु रूपों में पटो रूप उत्पादिका शक्ति गुणा में अंतर होता नहीं हो ना गुणा में जो रहेगा वो गुणा कैसे होगा गुना में रहेगा भूत ह गुणों में शक्ति मान लिया शक्ति एक गुण है शक्ति एक गुण नहीं है शक्ति द्रव्य नहीं जो है जो यहाँ विचार चल रहा है कि सात पदार्थ में अंतर्भूत नहीं होगा का अर्थ है कि शक्ति यह सात पदार्थ नहीं है शक्ति द्रव्य नहीं है शक्ति गुण नहीं है शक्ति कर्म नहीं है ये यहाँ कहा जा रहा नहीं कि शक्ति द्रव्यो में नहीं है शक्ति गुणों में नहीं है ये बात नहीं शक्ति गुणों है कि शक्ति स्वयं हो नहीं है शक्ति स्वयं को दिया नहीं यह है ये कहा जाता है ये प्रश्न हमको थोड़ा या तुमको तो कौन सुनता है नहीं को को है। तो मैं हमको प्रश्नों को समझ नहीं पा रहा का हूं हो सकता है दाह से मतलब दाह का अर्थ हो गया रूपनाशा क्योंकि रूपनाश अन्य उपाय से नहीं होगा कि अन्य उपाय से भी हो सकता है यहाँ कहा हो गया क्या हो गया कितना पूर्व रूप था वो नाश हो गया पूर्व रूप नाश हो गया ऐसे भी हो सकता है ऐसा खोज करके देखना पड़ेगा कोई उपाय है गया तो को उसमें कोई आपत्ति नहीं है अच्छा क्या क्या या फिर विचार करके बोल लीजिए जहां आपको रखेगा वहां होगा कहीं कोई संशय हुआ तो फिर बात करके देख लीजिए आगे शक्ति की सिद्धि हो गई आगे कहते है टीका में एवं अतिरिक्त शक्ति प्रसाद सादृश्य से अभी अतिरिक्त पदार्थता व्यवस्था करेगी शक्ति अतिरिक्त है क्लिप्त सात पदार्थ से शक्ति अतिरिक्त है इसी प्रकार के सादृश्य ये भी अतिरिक्त पदार्थ है इसका हे व्यवस्था करते हैं है मुक्का एवं सादृश्य मे अतिरिक्त पदार्थ सादृश्य भी अतिरिक्त पदार्थ तद्वि तो न सु भागेश अंतर्भवती अतिरिक्त पदार्थ के, था। करीन के पदार्थ था। जो सिद्ध है सात पदार्थ इससे अतिरिक्त है अतिरिक्त तो क्यों हो जाएगा कहते तद्धि कहा तद ही न ष्ट सुवे अंतर्भवती तद का अर्थ हि का अर्थ कहते हैं दिनोपरि में अच्छा षट सुवेश अंतर्भवती ये जो भाव पदार्थ में अंतर्भाव नहीं होता है उसका तात्पर्य कह दिए षट भाव अनंत सती अभाव अनंतर्भूतत्वाद हेतु पूरणीय मूल्य में दिया सठ भावों में अंतर अंतर्भाव नहीं होता है और दिन प्रकार कहते हैं सठ भाव में अंतर होते तो नहीं होता है और अभावों में भी अंतर्भुत्व तो नहीं होता है इसी प्रकार की हेतु पूरे हेतु में यह अंश भी देना चाहिए अर्थात मूल में जो दिया तब तभी न सट सुभाव अंतर्भुव होती ये हो गया हेतु अभी ये हेतु हो गया क्या सिद्ध करना चाहते है कहते अतिरिक्त तो पदार्थ अतिरिक्त तो पदार्थ कौन अभी सिद्ध करना चाहते हैं है तो अनुमान में हेतु हो गया सटसु भावेश न अंतर्भवती ये हो गया हेतु और साध्य क्या हो जाएगा अतिरिक्त तो पदार्थ पदार्थत्व तो... कौन अ हो गया तो अनुमान हो जाएगा सादृश्यम अनंतर्भूतम ये तो हाँ ये हेतु हो गया सादृश्य अतिरिक्त पदार्थम हेतु दे देंगे षठ भाव अन इस प्रकार की अनुमान हो गया तो षठ भाव अनंत भूतत्वात् तो जो हेतु हुआ दिनों तरीका कहते हैं षठ भाव अनंत भूतत्व भाव अनंत ये भी करना पड़ेगा अच्छा दृष्टांत भाव शक्ति पहले शक्ति सिद्ध करके कहा ना तो सिद्ध हो गया दृष्टांत हो गया अच्छा अभी ये हेतु में सदभाव अनंत भूत सती अभाव अनंत भूतत्वा हेतु हो गया ये हेतु में जो सत्य अंश है विशेषण अंश सत्यअ कितना हो गया अनंतत्व इसको मूल में अर्थात मुक्कावेली कार अंतर्भवती तद ही तद का अर्थ आगे कहते हैं तत्का अर्थ सादृश्य अर्थ हेतु हेतु अर्थात यशमा की अर्थात हि में जो पंचमी है कहते हैं जो हेतु अर्थ में पंचमी क्योंकि छह भाव पदार्थों में अंतर होता तो नहीं होता है कैसे ही जो है ही का अर्थ हम लोग यशमात कह देते हैं तो यशमात है कोई अपादान अर्थ में नहीं है ये कहते हैं कि हेतु में इसलिए ही है हे हे हे तो हेतु हेतु अर्थात ही को जो यस्मा कहते हैं पंचमी कहते हैं ये हेतु में पंचमी है ऐसा अर्थ हो जाएगा अच्छा सदभाग से न अंतर्भवती ये हेतु दे दिया कि में क्यों नहीं होगा उसके लिए आगे हेतु देते हैं सामान्य अति सत्व ये हेतु का हेतु हो गया अर्थात तो सादृश्य छाव पदार्थ में अनंतभूत है क्यों कहते सामान्य अति सत्व सामान्य में रहने से छह भाव पदार्थ में नहीं रहेंगे सामान्य अति कहा अपी कहने का अर्थ है, देखिए अवैध दिन करेंगे दिया सामान्य अपी अपी शब्द का अर्थ कहते हैं सामान्य इतरित्व सती तो अपी कहने से जैसे कहते हैं इसमें दीपक को दे स्थानीय अपी तो स्थानी यहां अति कहने से विद्यमान है तो स्थानीय अर्थात विद्यमान न हो अपी कहने से विद्यमान है इसी प्रकार की यहाँ कह सामान्य अपी और सामान्य इतर में भी रहेगा सामान्य इतर वृत्त सती सामान्य वृत्तित्व ये हो गया हेतु का हेतु अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध करने के लिए हेतु दे दिया सदभाव अनंतर भूतत्वात्थ सदभाव अनंत सिद्ध करने के लिए कह दिया सामान्य इतर वृत्तित्व सतु सामान्य वृत्तित्व तभी तो ये जो दूसरा हेतु आ गया इसके द्वारा सिद्ध करेंगे पूर्व हेतु अर्थात दूसरा हेतु का साध्य हो जाएगा पूर्व हेतु और पक्ष तो वही सादृश्य क्योंकि तो दूसरा अनुमान क्या हो जाएगा सादृश्यंतर्भूत क्यों सामान्य इतर वृत्त सामान्य वृत्व ये हो गया दूसरा अनुमान इसमें हम दे देंगे सदभाव अनंतर्भूत क्योंकि तो सामान्य इतर में रहेगा और सामान्य भी वही रहेगा इसमें किसको देंगे छह भागो में अंतर में नहीं होगा दृष्टान्त दे देंगे सप्तमों को अभाव वो जो अभाव है वो सामान्य इतर में रहेगा अभाव सामान्य इतर में रहेगा नहीं रहेगा द्रव्य गुणा कर्म इत्यादि में कोई अभाव रह सकते हैं रहेगा और सामान्य भी अभाव रहेगा नहीं रहेगा पीतस्व रक्तस्व अभाव कहेंगे तो ये दृष्टान्त हो जाएगा अभाव अभाव में सदभाव अनंतर भूतत्व साध्य हो गए अभाव में रहेगा रहेगा क्योंकि अभाव छह भाव में अंतर्भाव में नहीं होता है तो कभी दूसरा अनुमान हो गया सादृश्यम सदभाव अनंतर भूतम सामान्य तरह वृत्व सती सामान्य वृत्तित्व ये दूसरा अनुमान हो गया जैसे है अभाव में अभाव सामान्य इतर ईतर वृत्ति अभाव सामान्य इतर अभावों में सप्तमी हटा देंगे तो अभाव सामान्य इतर वृत्ति सामान्य इतर किसको लेंगे द्रव्य ले लीजिए द्रव्य में अभाव रहेगा नहीं रहेगा घटनापट हो रहेगा तो, तो सामान्य इतर वृत्ति हो गया अभाव अभाव में आ जाएगा जा जा सामान्य इतर तो, इसी प्रकार के सामान्य वृत्तित्व तो भी आएगा सामान्य अभाव रहेगा तो सामान्य वृत्तित्व तो आ जाएगा जा। तो ये हो गया दूसरा अनुमान अभी ये अनुमान में जो हेतु दिया है उस हेतु का पदकृत्य दिखाते है तेन तेन का अर्थ अगनों का कुछ टिप्पण है अर्थात विशेषण अंश दानों में ये हेतु ने जो विशेषण अंश दिया अगर हेतु में विशेषण अंश नहीं देंगे जो दूसरा अनुमान का हेतु विशेषण अंश नहीं देंगे तो व्यक्ति कैसे कहेंगे वृत्तिव स्वभाव अनंतर भूतत्व यत्र यत्र सामान्य वृत्तिव तत्र तत्र सदभाव अनंत भूतत्व ऐसा अगर कहेंगे तो कहने से कहते हैं विचार हो जाएगा ये तो ये कहा रहेगा ये सामान्य तो क्या पदार्थ होगा जाती हो जाएगी नहीं होगा क्योंकि सामान्य स्वयं जाति है जाति में जाती? नहीं रहेगी इसलिए सामान्यत्व तो धर्म है जैसे आकाश में आकाशत्व जाती है आकाश में कोई जाती रहेगी क्या द्रव्यो और पदार्थ तो जाति नहीं है सत्ता ये दिन जाति रहेगी तो ये यत्र यत्र सामान्य वृत्ति तत्र तत्र तत्र भाव अनंत ये हो जाएगा आपका व्याप्ति कहते हैं ये व्याप्ति सामान्य में विचार हो जाएगा क्योंकि सामान्यत्व सामान्य वृत्ति है सामान्य में रहेगा और ये जो सामान्य है ये सदभाव अनंत नहीं है तो सामान्य तो क्या चीज है कि कहते सामान्य में रहने वाला है कि धर्म है कि समूह से रहेगा कहते स्वरूप समूह से रहेगा तो सामान्य सामान्य में स्वरूप संबंध से रहेगा ये स्वरूप या तो पृथ्वी के रूप नहीं तो अम्य रूपों अम्य रूप मानेंगे तो सामान्य तो क्या है कहीं सामान्य ही है तो सामान्य तो सामान्य ही होगा ये सदभागों में अंतर्भूत होगा हो जाएगा सामान्य का अर्थ है सामान्य भी अन्य रूप माने के स्वरूप संबंध अर्थ अनिय रूप मान लेंगे तो तभी सामान्य हो गया तो तभी सामान्य में सामान्य वृत्तित्व रूप का हेतु अंश तो रह गया क्योंकि ष्भाव अनंतभूतत्व साध्य नहीं रहा क्योंकि सदभाव में अंतर्भूत हो गया इसलिए व्यभिचार हो जाएगा ये व्यभिचार होने के लिए वारण करने लिए दे दिया विशेषण अंश सामान्य तरह वृत्त जो सामान्यत्व है वो सामान्य तरह वृत्ति है नहीं है तो ये विशेषण दे देने से सामान्य व्यभिचार और व्यभिचार नहीं होगा अभी हेतु पूरा कितना हो गया त्रेस्य वृत्ति में अभी देते हैं इतना हो जाने के बाद भी प्रमेयत्व में व्यभिचार हो जाएगा तत्र हैं त्र सत्यसी आगे अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। ये साद अनंतर साद भावा, अनंतर अनंतर प्रथम अन्थ सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ सड़भाव अनंतर भूतत्व सत्य अभाव अनंतर गया प्रथम अनुमान इसमें कहते हैं इसमें सत्यंत हो गया सड़भाव अनंतर भूतत्व तो कहते हैं कि सडभाव अनंत भूतत्व ये जो तो आप सत्यंत तो दिए कहते हैं सत्यंत असिद्ध अर्थात सड़भाव अंतर्भूत तो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन क्या करेगा सत्यंत का असिद्धि अर्थात सत्यंत हो गया षठभाव में अंतर्भूत नहीं होगा उसका असिधि अर्थात सठभाव में अंतर्भूत हो जाएगा ऐसा कोई अगर कहेगा तो उसके लिए उत्तर दे दिया मूल्य में सद्धि भावे से अंतर होते ये अंतर्भाव होता ही नहीं कोई कहे कि षठभाव में अंतर्भाव हो जाएगा और सिद्धांत कह जाए की षठभाव में अंतर्भाव नहीं होगा आप अगर कहेंगे ष में अंतर्भाव नहीं होगा आपको प्रमाण देना पड़ेगा इसलिए सिद्धांति आगे प्रमाण देता है सादृश्य सदभावान भूतम सामान्य सत्य सामान्य वृत्व ये सिद्धांति हाँ ये प्रभाकर न ये जो भी अनुमान दे रहे है प्रभाकर दे रहा है सादृश्य के सिद्धि जो कहे कहेगा कि ये सत्यंत असिद्धि ये नया कहेगा तो आप जो कह दिए कि सदभाव अनंत ये जो आपका प्रथम हेतु का सत्यंत तो है नया ये कहेगा ये असिध है ये इसलिए अंतर्भाव हो जाएगा फिर प्रभाकर कहता है कि ये अंतर्भाव नहीं होगा इसलिए दूसरा अनुमान प्रभाकर दे रहा है अच्छा अभी दूसरा अनुमान का हेतु हो गया सामान्य इस तरह सामान्य वृत्तित्व इसमें अभी आपका ये दोनों अंश होने के बाद भी तो कहेगा तो कि प्रमेयत्वाद्यभिचार प्रमेयत्व में विभिचार होगा अभी आपका हेतु जो दिखा है प्रमेयत्व ये सामान्य इतर में रहेगा प्रमेयत्व से प्रमेय में रहेगा ये सामान्य इतर है वो प्रमेय है तो उसमें प्रमेयत्व रहेगा और जो सामान्य है वो प्रमेय है हो जाएगा तो अभी प्रमेय सामान्य इतर वृत्ति भी हो गया और सामान्य वृत्ति भी हो गया तो प्रमेयत्व और प्रमेयत्व में आ जाएगा सामान्य इतर वृत्तित्व से सामान्य वृत्तित्व अभी प्रमेयत्व में हेतु रह गया और ये जो प्रमेयत्व है ये प्रमेय में रह गए और प्रमेय जो है वो सब द्रव्य गुण कर्म सामान्य जैसे प्रमेय है प्रमेयत्व तो कोई जाति नहीं है ये एक धर्म है और ये सभी प्रमेय में रहेगा रहे स्वरूप समय से अन्य रूप लेने से यह प्रमेयत्व हो गया प्रमेय रूप अगर प्रमेयत्व प्रमेय रूप ही हो जाएगा ये सदभाव में अंतर्भूत होगा नहीं होगा हो जाएगा तो अभी प्रमेयत्तम आपका हेतु तो रहेगा सामान्य इतर वृत्ति सत्य सामान्य वृत्ति क्यों क्योंकि प्रमेयत्तु का तो प्रमेयत्व प्रमेयत्तम कामेय पदार्थ ही है जो विचार हो जाएगा इसलिए अभी प्रभाव का कारण है कि व्यतिरकित्व सती विशेषणा व्यतिरकित्व सती सामान्य इतरित्व सती सामान्य वृत्ति ये जो प्रमे है ये व्यतिरिक है ना केवल अन्य है।, के है तो कहते हैं आप लोगों पुस्तक में टिप्पणी है है व्यतिरिकी का अर्थ होता है कि जो अत्यंता होगा प्रतियोगी हो जाएगा जिसका अभाव कहीं मिल जाएगा उसको व्यतिरिकी कहेंगे अत्यंत अभाव प्रतियोगी हो गया व्यतिरिकी अच्छा तो जो प्रमेयत्व है वो उसका कभी चिंता भाव हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा वो केवल नहीं है तो अभी प्रभाकर कह रहे हैं कि हम व्यतिरिकती ये विशेषण दे देंगे कभी व्यतिरिक्के क्षति सामान्य तरह व्यक्तित्व क्षति सामान्य वृत्तित्व नहीं अभी ये प्रमेयत्व रहेगा क्योंकि प्रमेयत्व और व्यतिरिक नहीं होगा तो प्रमेयत्व में अभी हेतु नहीं रहा सदभाव अनंतत्व ये भी नहीं रहा मतलब सदभाव अनंतत्व हाँ ये भी नहीं रहा क्योंकि सदभाव अंतर्भूत है तो अभी हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा कोई दोष नहीं है कहते ठीक है ये तो हो गया अभी तो आपका हेतु अभी कितना हो गया सी सामान्य वृत्तित्व आप इतना हो गया अभी देखिए भावत्व ये भागवत किस में रहेगा ये वितरित होगा नहीं होगा भागवत अभाव में रहेगा? तो इसलिए भितरे की हो गया और ये जो भागवत है वो सामान्य इतरो वृत्ति है और सामान्य वृत्ति भी है तो भागवत्व में व्यतिरिक सामान्य वृत्ति इतरो सामान्य वृत्ति क्यों आ गया और ये भावत्व कहेंगे ये भी के स्वरूप सम्बन्ध से भावो में रहेगा इसलिए अन्य रूप मानने से ये हो तो भाव तो हो जाएगा जा। तो सर्व सदभाव अनंतर्भूत होगा नहीं होगा तो सदभाव अंतर्भूत हो जाएगा तो अभी भावत्व में आपका हेतु रहेगा अब हेतु भी तीन अंश कह रहे हैं तो भी रह जाएगा और साध्य नहीं रहा साध्य की सदभाव अनंत क्योंकि तो। तो भाव तो सदभाव तो ही है में से पुनः बेविचार हो जाएगा <coughs> इसलिए अभी समाधान देते हैं प्रभाकर वाले कि भावत्य क्या पदार्थ है द्रव्यादि सत को अन्यतम ये हो गया भावत्व द्रव्यादि सत्यतमत्व तो ये अन्यतमत्व इसका अर्थ है मान लीजिए अभी द्रव्यदि शर्ट को ही लेंगे द्रव्यदि शर्त लेने से ठीक है अन्य है द्रव्य आदि शत भिन्न कौन होगा अभाव हो जाएगा तो द्रव्य आदि शत को हम तद पदों से ले लेंगे अभी तद भिन्न कौन हो जाएगा अभाव अभी तद भिन्न भिन्न किसमें रहेगा छह पदार्थ में रहेगा तो ये हो गया अन्यातम तद भिन्न भिन्न ये हो गया अन्यातम अथवा तद लेंगे द्रव्यादि सब और तदेद कहाँ रहेगा अभाव में ये जो अभाव में तदेद रहा ये तदमेद ये तद छ में रहेंगे तद भेद रहा अभाव में ये अभाव में जो तद भेद रहा वो तदेद ये, तद ये छे में रहेगा नहीं रहेगा तो अभी ये छे में तदेद नहीं रहेगा तो तदमेद अभाव रहेगा तो यही के में तदेद अभाव रहा ये हो गया अन्यतम ये अन्यतमत्व का दूसरा लक्षण है या तो तद्भिन्न भिन्न नहीं तो तद्भाव अभाव तद्भाव अभाव कह सकते हैं अथवा तदभाव अभाव कह सकते हैं समान कहें ये अन्यतमत्व का दूसरा लक्षण प्रथम लक्षण क्या था विभिन्न दूसरा लक्षण हो गया तदभावो अभावक्त्यु तद्भावो अभाव कह सकते हैं अभावक्त्युम वही बात है अच्छा और तृतीय लक्षण हो गया तद पद से कितने किसको लेंगे छाव पदार्थ को अभी तद भिन्न कौन हो गया अभाव अच्छा अब तद भिन्न भिन्न कौन होगा छ भाव तद भिन्न भेयगा किस में रहेगा तद भिन्न भेद छह भाव पदार्थ में रह जाएंगे छह भाव पदार्थ में तद भिन्न भेद रहा यह भेद का प्रतियोगी कौन है छह भाव पदार्थ में तद भिन्न भेद रहा किसका भेद रहा तद भिन्न का भेद रहा यह भेद का प्रतियोगी कौन होगा ये छ भाग पकड़ते होंगे इसमें रहा तदिन्न भेद हो का भेद ये किसका कौन है अच्छा दोबारा फिर कहते हैं ये हो गया तद ये हो गया तद ये तद्भिन्न पदार्थ तो क्या है अभाव अभी इसमें रहेगा भिन्न भेद रहेगा ये भेद का प्रतियोगी कौन है अभाव पदार्थ हुआ इसमें भेद रहता है और यही हो जाएंगे उसका प्रतियोगी हम ये है ना तो अभी इसमें जो भेद रहा भेद का प्रतियोगी हो गया अभाव इसको अभी हम किस शब्द से, से कह रहे हैं तद भिन्न से कह रहे हैं अभी तद हो गया प्रतियोगी प्रतियोगिता किसमें रहेगी तदम में ये प्रतियोगिता का अवच्छेद को क्या हो जाएगा तद भ्रम शब्द का अर्थ भेद है ओके तो इसमें जो भेद रहा इस भेद को हम कहते हैं तदम भेद इसको इसका प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा तदम इसका अर्थ तदेद तद भिन्न हो गया प्रतियोगी तद भिन्न तो हो प्रतिय तो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का तद भिन्न तो का तद भेद तभी तो इसमें जो भेद रहा तद भिन्न भेद इसका प्रतियोगिता जो तो कि यहाँ रहती है अवच्छेद को हो गया तद भेद तदेदे न तो अवच्छिन्ना प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता तद में रहता है ना भिन्न में रहती है तद भिन्न में प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया तद भेद तो प्रतियोगिता ऐसे हुआ ये जो तद भेदाव प्रतियोगिता ये तद में रहा क्योंकि ये प्रतियोगिता किसके प्रतियोगिता है ये जो इसमें रहा प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता है तद भिन्न भेद का जो कि इसमें रहता है तद भिन्न भेद ये जो भेद का प्रतियोगिता इसमें रहती है ये तो प्रतियोगिता तद भेद से अवचिन्न हो, तो इसको कहा जाएगा तद भेद प्रतियोगिता तद भेद से अवचिन्न है प्रतियोगिता जिसका जो की यहाँ रहता है वो कौन है तद भिन्न भेद तो तद्भिन्न भेद हो जाएगा तद भेद प्रतियोगिता को क्या हो जाएगा तद भेदाव छिन्न प्रतियोगिता को प्रतियोगिता का अवच्छेद तो वो कौन हो गया तद भेद तद भेदाव छिन्न प्रतियोगिता को कहा जाएगा इसमें जो रहने वाला भेद तो तद भिन्न भेद उसको क्या कहा जाएगा अच्छा ठीक है अभी यह तद हुआ बिल्कुल स्पष्ट है इसको क्या कहेंगे तद भिन्न इसका भेद कहा रहेगा इसका भेद कहा, रहेगा? रहेगा।, इसका रहेगा।, इस इसका कहा रहेगा इसका भेद कहा रहेगा में रहेगा इसका भेद यहां रहेगा तद में रहेगा ये भेद का नाम क्या कहूंगे तद भिन्न भेद यहाँ तक स्पष्ट है तो इस में जो भेद रहा इसका नाम क्या हुआ तद भिन्न भेद तद भिन्न भेद का प्रतियोगी कौन होगा किसका भेद है हो तदिन्न का भेद हम पूछते हैं किसका भेद है? इतने ही उत्तर देना है किसका भेद है भिन्न का प्रतियोगी कौन होगा तद भिन्न प्रतियोगिता किसने रहगी तद भिन्न में जो प्रतियोगिता रहेगी इसका अवच्छेद को हो कौन होगा तद का अर्थ तदेद अभी तदेद से अवच्छिन्न हो गई प्रतियोगिता हम कहेंगे तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता जो हुआ ये प्रतियोगिता प्रतियोगी में रहेगी प्रतियोगी कौन है तद भिन्न इसमें रहेगी वो प्रतियोगिता और ये प्रतियोगिता हो गया तद्भेद से अवच्छिन्न तो तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता जो इसमें तो रही प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका है तद भिन्न भेद वो कहा रहता है तद में तो तद में रहने वाला जो भेद हो उसको कहा जाएगा तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता को तद भेदावच्छिन्न क्या कहेंगे पूरा क्या कहेंगे तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को प्रतियोगिता तदेद से अवचिन्न हुआ हुआ तो तदेदे न अवच्छिन्न समस्त पद क्या हो जाएगा जितना पूछते हैं उस बोले है क्या ये न्याय पड़े तब भेदे न अव समस्त पते क्या हो जाएगा हम अभी आपको समाज पूछते हैं तब भेद न अव समस्त पता क्या होगा तब भेदा अव इतना ही होगा ना बस ठीक है अभी जो तद भेदा अव छिन्न हुआ तदेद तद भेद न अव हुआ कौन हुआ बस अभी एक पद हो गया प्रतियोगिता दूसरा पद हो गया ये भी दो पदों में समास करेंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता बहुग्रह करेंगे कैसा कहेंगे विग्रह प्रतियोगिता यशो इसमें रहने वाले प्रतियोगिता है वो तदेदावच्छिन्न हो गया तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता जिसका है तो वो कौन है इसमें रहती है प्रतियोगिता कहाँ रहेगा तद में रहेगा तो इसमें जो रहा भेद वो तदभी भेद था उसका ही ये प्रतियोगिता इसमें प्रतियोगिता था और ये प्रतियोगिता तद भेद से अवच्छिन्न हो गया अभी तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य भेद तो वो भेद को भी क्या कहेंगे तद भेदाव क्या कहेंगे ये भेद कहाँ रहेगा तद में रहेगा तभी तद में रह गया तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता जो तद्भेदा भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को हुआ ये पदार्थ का क्या है किसी को हम अभी तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को कह रहे हैं तद भेदावच्छिन्न को ये कौन हुआ क्या है उसका नाम क्या है ये कहा रहता है वो तो कहा रहता है चीज रहता है कौन है वो तदम रहता है ना वो वो कौन है तदिन्न भेद यही जो तदिन्न भेद है ये हो गया तद भेदावचिम प्रतियोगिता को तदिन्न भेद इसमें रहता है ना यही तद भेदावचिम प्रतियोगिता को हुआ क्या तभी जो तदभीन्न भेद हुआ ये क्या पदार्थ है तदिन्न भेद ये सात पदार्थ में क्या पदार्थ हैदिन्न भेद जो इसमें रहा ये जो सात पदार्थ है ये भाव पदार्थ है इसमें तदिन्न भेद रहा और हम पूछ रहे हैं कि सात पदार्थ में ये क्या पदार्थ है भाव पदार्थ है तो अभाव से कौन सा अभाव है अन्य भाव इसलिए जो ये अन्य भाव है तद्भिन्न भेद इसको हम कह रहे हैं तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता को ये प्रतियोगिता को हो गया ये ध्वस होगा अच्छा भाव होगा अन्य भाव होगा अथवा प्राग भाव कुछ हो जाएगा इसका इस प्रकार के संशय को बारंभ करने के लिए कह देंगे तद भेदाव छिन्न प्रतियोगिता को भेद इस प्रकार के कह देंगे ये जो तद्भिन्न भेद इसमें रहा इसको क्या कहेंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद जैसे हमें कहते घटतावच्छिन प्रतियोगिता का अत्यंताभाव इस प्रकार कर देते हैं क्यों कहें घटतावच्न प्रतियोगिता का ये प्राग भाव ध्वंसो हो भाव ये भी हो जा सकते हैं निश्चय करने के लिए आगे उसको जोड़ देते हैं तो यहाँ हो गया तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये कहा रहेगा ये भेद रहेगा तद में रहेगा अभी जो तद है इसमें रहा तद भेदा व छिन्नत प्रतियोगिता का भेद ये रहा तद में जिसमें धन रहेगा उसको क्या कहेंगे धनवान जिसमें तद भेदा व छिन्न प्रतियोगिता का भेद रहेगा उसको क्या कहेंगे भेदवत कहेंगे तो भेदवान कहेंगे क्या कहेंगे भेदवान इसमें क्या धर्म रहेगा तद भेदा व छिन्न किसने रहेगा ये भेदा किसमें रहा तब में तो तब इसलिए क्या हो गए? गये तो प्रतियोगिता का भेदवान कौन हो गए तब अभी तब में क्या रहेगा भक्त किसने रहा तद में यही तद हो गया सत इसमें रहेगा तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व ये हो जाएगा अन्यतमत्व ये अन्नतम का तो तीसरा लक्षण क्या हो गया लक्षण भेदवत्व या हम कह सकते हैं तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व ये कह सकते हैं अथवा इसको हम तत् कहकर इसको तद भिन्ना कहते हैं तद, तद भेद रहता है यही तद भेद प्रतियोगिता का अवच्छेद को हो जाता है वो तो कहते हैं तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता ऐसे कह देते है जो तद भेद कहने से ये तदपद तद से किस लेते हैं छे को छे को मिलाकर के उनका एक भेद इसी प्रकार की बुद्धि आ जाएगा वो कहते हैं को मिलाकर के उसका भेद नहीं हम कहेंगे द्रव्य का भेद रहेगा गुणों का भेद रहेगा कर्मों का भेद रहेगा इसी प्रकार के छह भेद रहेंगे जो तद भिन्न में इसमें छह भेद रहेंगे पहले हम तद भेद करते थे तद भेद में सबको मिला देते थे अभी इसको तो अलग रखेंगे तो कहने से भी तद भिन्न में कितना भेद आएगा छह भेद आएगा इसको हम तद भेद नहीं कह करके कह देंगे की ये भेदों का कुट है तो कितने भेद है कहते छयों का भेद है छ भेद का कूटो कहेंगे इसमें तो पहले कहते तदेद प्रतियोगिता का अवच्छेद प्रतियोगिता को कहते थे अभी कहेंगे कि भेद कूटो अवच्छेद को बनेंगे अभी तदेद एक ही नहीं भेद कूटो अवच्छेद को बनेंगे तो कहा जाएगा भेद कूटा व छिन्न प्रतियोगिता का भेद बाकी सब समान रहेगा पहले अवच्छेदों होता था तद भेद हो जाएंगे भेद कूट तो अभी क्या हो जाएगा प्रतियोगिता का भेदवत्यन ये अनेक तो का तीसरा लक्षण है भेदकूटावक्ष में प्रतियोगिता का भेदवत्व तो अभी भेदकूटाव में प्रतियोगिता का भेदवत्यन धन का अर्थ क्या हो गया धन भेदकूटाव प्रतियोगिता का भेदवत्व इसका अर्थ क्या हो जाएगा भेद क्या पदार्थ है साथ में अभाव पदार्थ है तो भी मीमांस के लोग कहते हैं भागव आप भागतव में जब विचार दिखा रहे हैं तो कहते हैं कि भागवत शब्द का अर्थ हो गया द्रव्यदिष्ट अन्य समस्व अरे अन्य समस्व क्या पदार्थ हो गया मानती है भेद भेद अर्थात अभाव हो गया तो देखिए अभी आप कह हैं कि भागतव में हेतु रह गया किन्तु साध्य नहीं रहा साध्य आपका है कि जो सदभाव तो में भागवत तो भावत भागवत तो, तो अन्गिता संबंध से भावो ही है इसलिए सदभाव अनंतर भूत तो नहीं हुआ भागत्व तो में हेतु रहेगा साध्य नहीं रहा भर हुआ हिमांस तो कहते हैं भागवत्व में हेतु रहेगा कहते हैं तो भागत में हेतु रहेगा और साध्य नहीं रहा कहते हैं साध्य ही रह जाएगा भागवत में हेतु रहा साध्य नहीं रहा साध्य था स्वभाव अनंतर भूतोत्व क्योंकि भागवत स्वभाव अंतर्भूत हो गया क्योंकि भागवत शब्द का उत्तर गया भाव तो भागवत में हेतु रहेगा क्योंकि क्यूंकि स्वभाव अनंतर भूतोत्व नहीं रहा क्योंकि स्वभाव अंतर्भूत है साध्य नहीं रहा विचार हो जाता मान स्वी कहता है कि भागवत में हेतु तो है और साध्य भी रह जाएगा साध्य क्या है सदभाव अरे भागवत जो है ये अभाव हुआ अन्न समर्थन करने से अभाव हो गया तो भागवत का अर्थ अभाव हो गया ये अभाव स्वभाव अंतर्भूत होगा स्वभाव अनंतर्भूत हो गया तो इसलिए भागवत में हेतु भी रह और स्वभाव अनंतर्भूत रूपों का साध्य ये भी रह गया तो हेतु रहा साध्य रहा व्यचार नहीं होगा इसको कहता है भाव द्रव्यदे हेतु क्योंकि साध्य हो गया अभाव रूप वो सदभाव में अंतर्भूत तो नहीं होगा सदभाव अनंतर्भूतत्व तो से न कोई विचार नहीं होगा अभी तक को संग। क्यवरा शूप्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मी मूर्ति वोम वजादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शांति शांति शांति ठीक है ये पार्टी घर से ही चलाएंगे क्यों अधिक पे खिंचा पानी क्यों करेंगे और ये टेबल भी चलेगा कुछ बदलने का जरूर देखेंगे थोड़ा आगे पीछे